कठोपनिषद के द्वितीय अध्याय की तृतीय वल्ली का विचार हम लोग कर रहे हैं इस वल्ली के प्रथम मंत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हो रही है संसार का वृक्ष के रूप में वर्णन किया जा रहा है भाष्य में मूल मंत्र में भी श्रुति ने ऊर्ध्वमूल अवाक्षाक इत्यादि से संसार को बताया है वृक्ष के तरह वृक्ष वृक्ष संसार में शब्द का प्रवृत्ति निमित्त है वृश्चन छेद्यव संसार में होने से उसे वृक्ष कहा जाता है यह हो गया वृक्ष ऐसा यौगिक अर्थ संसार छेदन अर् होने के कारण वृक्ष हैं माना जाएगा योग वृत्ति से वृक्ष शब्द की संसार में प्रवृत्ति अब गौणी प्रवृत्ति भी वृक्ष शब्द की संसार में दिखाने के लिए गौणी प्रवृत्ति का अर्थ होता है गौण प्रयोग गौण प्रयोग किया जाता है गुण निमित्तक प्रयोग तो वृक्ष शब्द का जो मुख्यार्थ है उसमें रहने वाले गुण संसार में देख करके संसार के लिए वृक्ष शब्द का प्रयोग होता है तो उसे माना जाता है गौण प्रयोग तो किसी शब्द के मुख्यार्थ में रहने वाले धर्म अन्य पदार्थ में दिख रहे हो उन गुणों को देख करके अन्य पदार्थ के लिए किया गया पद प्रयोग गौन प्रयोग माना जाता है तो संसार में वृक्ष शब्द का मुख्य प्रयोग नहीं होता वृक्ष शब्द का लोक में मुख्यार्थ है पेड़ और उस वृक्ष शब्द के मुख्यार्थ पेड़ में विद्यमान जो धर्म है समानताएं है हैं वो वृक्ष की वृक्ष शब्द के प्रसिद्ध अर्थ पेड़ की समानता संसार में दिखा करके संसार के लिए गौण शब्द प्रयोग वृक्ष का हुआ वृक्ष शब्द का ये बताया जा रहा है इसके लिए कहा गया कि ये जो है जन्म जरा मरण शोक आदि इत्यादि से तो बताई गई युक्ति और ये अवसाने च वृक्षवद अभात्मक तो जैसे परिणाम में पेड़ अभावत्मक होता है अंतिम परिणाम उसका विनाश ऐसे संसार का भी अंतिम परिणाम विनाश है अभाव है और कदली का जो वृक्ष होता है उसको छिलते जाओ छिलते जाओ तो अंदर कुछ भी सार नहीं निकलता ऐसे प्रकृति तथा प्राकृतिक जो संसार इसमें सार निकालने की यदि प्रवृत्ति होती है सार निकालने के लिए प्रयत्न करते हैं तो कुछ भी सार नहीं निकलता क्योंकि इनकी स्वयं की अपनी ही कोई सत्ता नहीं है और संसार वृक्ष के विषय में अनेकों विकल्प हैं कोई इसे कहता है सत्य हैं तो है, हैं है, आ, है तो कोई कहता है असत्य है कोई कहता है संघात रूप है तो कोई कहता परिणाम रूप है तो कोई कहता है आरब्ध है इस प्रकार अनेकों विकल्पास्पद है ये यहां तक लौकिक वृक्ष शब्द के प्रसिद्धार्थ की समानता विशेष बताई आपके आ, संसार में इसलिए वृक्ष शब्द का संसार में गौन प्रयोग है तो शब्द का संसार में गौन प्रयोग के लिए और भी निमित्त बताया जा रहा है आ, तत्व जिज्ञासु भी अनिर्धारित इदं तत्व तो तत्व जिज्ञासु जो ब्रह्मज्ञ हैं ब्रह्म ज्ञान की इच्छा करने वाले हैं और उनके आदर्श जो ब्रह्मज्ञ हैं वे इस संसार वृक्ष का यथार्थ स्वरूप निर्धारित करना चाहते हैं यदि तो तत्व जिज्ञासु को इस संसार का स्वरूप निश्चित नहीं हो पाता कि संसार ऐसा ही है हाँ। ब्रह्मज्ञ को तो संसार का स्वरूप निश्चित है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या तो मिथ्या है ये अनिर्वचनीय है, है ऐसा स्वरूप तत्वज्ञ को निश्चित है लेकिन ब्रह्म जिज्ञासु को अभी सुनिश्चित नहीं है इसलिए कहा कि ब्रह्म जिज्ञासु भी अनिर्धारित ईदन तत्व है और अध्यारोपित वस्तु का अबाधित स्वरूप सार शब्द का अर्थ है अबाधित स्वरूप वो है वास्तविक स्वरूप अबाधित स्वरूप वो होता है उसका अधिष्ठान और इस संसार वृक्ष का अधिष्ठान है वेदांत निर्धारित है, है स्वरूप जिसका ऐसा ब्रह्म वही है इसमें सार संसार में इसलिए कहा वेदांत निर्धारित पर ब्रह्म मूल सार और ये इसका बीज क्या है तो कहा अविद्या काम कर्म बीज प्रभव अविद्या काम कर्म की जो अव्यक्त अवस्था है जिसे अव्यक्त कहते हैं और वही इसका परिणामी उपादान कारण रूप बीज है संसार वृक्ष का और ये अपर ब्रह्म विज्ञान क्रिया शक्ति द्वयात्मक हिरण्य अविद्या काम कर्म अव्यक्त रूप बीज से उत्पत्ति के समय प्रथम प्रथम कार्य के रूप में उत्पन्न होता है बीज में जैसे अंकुर ऐसे इस संसार वृक्ष की अंकुर अवस्था क्या है तो है हिरण्यगर्भ। अपर ब्रह्म की अवस्था विशेष जो ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति उपाधि वाला हिरण्यगर्भ। ज्ञान शक्ति है बुद्धि, क्रिया शक्ति है प्राण और तदउपाधिक चैतन्य रूप हिरण्य गर्भ ये है अपर ब्रह्म की अवस्था विशेष और ये है अविद्या काम कर्म अव्यक्त बीज का प्रथम प्रथम अंकुर और ये जो प्राणियों के वेष्टि शरीर है सूक्ष्म शरीर वेष्टि वह है स्कंद के तरह पेड़ का स्कंद होता है ना स्कंद के तरह स्कंद तना और ये जो तृष्णा है संसार पाती विषय विशे, विषयनी आकांक्षा वही जल के तरह जल है और उस जल से सिंचित ये वृक्ष होता संसार वृक्ष तो उससे उद्भूत दर्प तो इस तृष्णारूपी जल से उत्पन्न हुआ जल के सिंचन से उत्पन्न हुआ जो आ, दर्प है वो दर्प है एक प्रकार से आ, ये तत्त कार्यक्रम संघात में आ, अभिमान अभिमानपूर्वक ये सत्यत्व बुद्धि ये दर्प है और ये जो बुद्धि इंद्रिय हैं ज्ञानेन्द्रिय और ज्ञानेन्द्रिय के विषय हैं शब्द आदि और ये प्रवाल अंकुर है क्या मतलब कोपले जिसको कहा जाता है अवंतर शाखा के प्रथम प्रथम अवस्था विशेष पेड़ों के अंकुर में आने वाला जो पेड़ है क्या ना अंकुर में आने वाले जो पत्ते हैं उन पत्तों की शुरू वाली अवस्था उन्हें प्रवाल कहा जाता है वो है शब्दादि विषय और फिर पत्ते क्या हैं तो श्रुति स्मृति न्याय विद्या उपदेश ये है पत्य संसार वृक्ष के और पुष्प हैं शास्त्रीय यज्ञादि कर्म ये सुपुष्प हैं सुगंधित पुष्प है यहां तक की चर्चा हम लोग मूल भाष्य में कर चुके हैं इसमें से कुछ विशेषणों का विवरण टीकाकार कर रहे हैं एक तो अपर ब्रह्म विज्ञान क्रिया शक्ति द्वयात्मक हिरण्य गर्भाकुरह एक जो विशेषण था इसका विग्रह करके बता रहे हैं टीकाकार कि अपर ब्रह्मो विज्ञान क्रिया शक्ति द्वयात्मको हिरण्यगर्भ प्रथमो अवस्था भेद अपर ब्रह्म की प्रथम अवस्था है अपर ब्रह्म की दो अवस्था है ना एक समी सूक्ष्म कार्य उपाधिक अवस्था और दूसरी समष्टि स्थूल कार्य उपाधिक अवस्था वो है विराड़ और प्रथम अवस्था हो जाएगी अवस्था विशेष हिरण्यगर्भ गर्भ समि सूक्ष्म कार्य उपाधि अपर ब्रह्म हिरण्यगर्भ तथा विराड दोनों को कहा जाता है और उसमें कार्य ब्रह्म अपर ब्रह्म का अर्थ कार्य उपाधिक ब्रह्म और वो कार्य रूप उपाधि सूक्ष्म कार्य स्थूल कार्य भेद से दो प्रकार की हैं। हां सूत्रात्मा भी हिरण्य गर्भ को कहते हैं मात्र समष्टि प्राण उपाधिक हो जाए तो और केवल बुद्धि उपाधिक कहते हैं तो हिरण्य तो ये हिरण्य गर्भ है अंकुर ये कहा कि प्रथमावस्था भेदो अंकुरो अस्य अस् संसार वृक्ष और एक जो विशेषण है बुद्धि इंद्रिय विषय प्रवाला अंकुर यहा दो जगह अंकुर अंकुर, अंकुर शब्द आया ना हिरण्य गर्भ को भी संसार वृक्ष का अंकुर बताया जा रहा है और शब्दादि विषयों को भी अंकुर बताया जा रहा है इन दोनों अंकुरों में अंतर क्या है तो एक है यह प्रवाल शब्द भी जुड़ा है ना न पत्तों की पूर्व अवस्था जो आ, बीज से निकला हुआ डंठल रूप अंकुर होता है उस अंकुर में अभी पत्ते निकलने हैं तो उस समय की जो अवस्था विशेष वो प्रवाल रूप अंकुर कहा जाता है पत्तू उनकी पूर्वावस्था और ये शुरू में जो केवल अंकुर कहा हिरण्य गर्भ को पूरे पेड़ का प्रथम रूप है बीज में से जो अंकुर निकला हा और वो कोपल कहलाता है तो शब्दादि विषय कोपल है और ये है वो अंकुर हम्म इसे कहा जा रहा है टीका में हैं शब्द को लियाति स्मृति न्याय पलाश इसका अर्थ करते हैं पलाशानी अस्य संसार संसारृक्ष तो श्रुति स्मृति न्याय विद्या और उपदेश हैं पत्र के तरह पत्र इस संसार वृक्ष के अब भाष्य में सुख दुख वेदना अनेक रस इस विशेषण की चर्चा हमें करनी है उसका अर्थ करते हैं टीकाकार विग्रह करके बता रहे हैं सुख दुख वेदना अनेक रस तो सुख दुखे प्राणी वेदना एवं अनेको रसो संसार वृक्ष से आ, तो संसार में रस के तरह रस क्या है जैसे प्रसिद्ध हरे भरे पेड़ में रस होता है ऐसे इस संसार रूपी पेड़ में रस क्या है तो कहते हैं जो सुख दुख है ये सब शरीर तो शाखाएं हैं ना और वृक्ष के प्रसिद्ध वृक्ष के किसी भी शाखा में कुल्हाड़ी आधी से थोड़ी तो ये निकालो चोट लगा दो तो रस निकलता है ऐसे हरेक शरीर में जो पुण्य पाप का फलभूत सुख दुख हो रहा है और उन सुख दुखों की अनुभूति हो रही है वो वेदना है, यही रस है सुख दुख तथा वेदनाएं, ये अनेकों प्रकार का इस संसार वृक्ष का रस है तो ये कहा कि सुख दुखे प्राणी वेदना ये रसो अस्य वृक्षस्य इसलिए भाष्य में लिखा सुख दुख वेदना अनेक रसा। अब है प्राणी उपजीव्य अनंत फल तो ये जो चौरासी चो, लाख प्रकार के कार्यक्रम संघात में आत्माभिमान करने वाले जीव हैं प्राणी और उन प्राणियों के भोग्य अनेक फल हैं जिसमें अनंत फल अनादि काल से यह संसार चला आ रहा है और इस संसार में सुख दुखों का अनुभव करने वाले विषयों का अनुभव करने वाले भी अनेकों आए और गए लेकिन विषय वैसे के वैसे हैं इसलिए क्या कहा भरतहरि जी ने भोगान भुक्ता वे में वुगता तो जो समाप्त हो गए माना जाता है वे भोगे गए और जो आज भी विद्यमान है तो संसार अनादिकाल से है और तब से भोग संसार में विद्यमान है और इन भोगों का भोग करने वाले पूर्वज गए लेकिन भोग बने ही हुए हैं इसलिए जो समाप्त हुए माना जाता है वही भोगे गए भोगान भुक्ता वही में वो भुगता और ये भोगने वालों को समाप्त करने वाले जो भोग हैं वो आज भी विद्यमान है इसलिए माना जाता है अनंत याने सापेक्ष अविनाशी तो प्राणी उपजीव्य यानी प्राणियों का भोग्य जो अनंत फल है सुख दुखादि ये भोग और तत्त विषय तृष्णा सलिलावशेक प्ररू जड़ी कृत दृढ़ बद्ध मूल तो ये जो विषय तृष्णा से प्रेरित होकर के किए गए कर्म यही है अवान्तर मूल एक होता है संसा लौकिक पेड़ में मुख्य जड़ और उन जड़ों के उपजड़ होते हैं उन उपजड़ों में भी और जड़ें आती हैं वो आपस में बहुत मिलीजुली होती हैं ऐसे यहां पर कह रहे हैं कि तत्त त्रिष्णा संसार अंत पाती आहिक पारलौकिक भोगों की इच्छा और इन ये इच्छा रूपी जो सलील है जल है और इससे हुआ जो सेचन है याने उससे प्रेरित हो करके किया हुआ जो कर्म है और वो कर्म ही प्ररूढ़ जड़ीकृत दृढ़ बद्ध मूल है विशेषण का विग्रह करते हैं टीकाकार कि फल तृष्ण व सलीलावशेक तो विष्णों की तृष्णा संसार अंत पाती फल की इच्छा यही सलील से यानी जल से सेचन है संसार वृक्ष का और तेन प्ररूानी कर्म वासनादीनी और उससे बढ़े हुए जो कर्म तथा फल फलतृष्णा रूपी जल से सिंचित वृक्ष के कारण लौकिक जल पेड़ को देते तो बढ़ जाता है अवान्तर जड़ें बढ़ जाती हैं ऐसे ही यहां पर ये विषय तृष्णा से कर्म तथा वासना यानि संस्कार संसार के प्ररूढ़ हो जाते हैं और फिर सात्विकादि भावे न कृतानी तो अवान्तर जड़े जैसे आपस में मिल जाती हैं ऐसे यह कर्म और वासना रूपी अवांतर जड़े भी तीन प्रकार की है सात्विक कर्म राजस कर्म तामस कर्म सात्विक वासना राजस वासना तामस वासना इसलिए सात्विकादि भेदे न और मिश्रीकृता आपस में मिले जुले हैं यही दृढ़ है का मतलब अवांतर अवानूल है दृढ़ बंधना अवंतर मूला अस्य वटवृक्ष तो जैसे वट की हरे एक शाखा में वो जड़े निकलती हैं और फिर वो नीचे की ओर आकर के वृक्ष को मजबूत करती हैं ऐसे संसार को मजबूत करने वाले यह भोग तृष्णा से होने वाले कर्म तथा संस्कार ये है हा हाँ, तो यहां जड़ों को बढ़ा रहा है और वहां संसार में सत्यत्व बुद्धि करा रहा है दर्प को बढ़ा रहा है हाँ, हाँ, तो हृष्णा बढ़ती है सत्यत्व बुद्धि भी वैसी वैसी बढ़ती है अध्यास दृढ़ होता ह हाँ, हाँ, हा वो विषय त्रिष्णा रूपी जल वो विषय तृष्णा दो कार्य करती हैं एक तो ये कर्म तथा वासनाओं को बढ़ाती हैं और संसार को आ, सत्य संसार में सत्य बुद्धि को भी बढ़ाती हैं दृढ़ करती हैं तो पहले में दर्प से वो कर, ले, ले लिया गया हाँ हाँ हाँ तो सत्य सत्यनामादि सप्तलोक ब्रह्मा आदि भूत पक्षी कृतनीड़ा तो ये जो संसार वृक्ष हैं इसमें सत्य आदि नाम वाले सत्य नाम है और सत्य सत्यलोक इत्यादि ये जो सप्तव्याहृतिया है ना भूर्भुव स्व मह जन तपह सत्य इत्यादि वो जो तो सत्य लोकादि नामादि जो सप्त सप्तलोक है और उन लोकों में रहने वाले प्राणी वो कौन है ब्रह्मादि तो सत्यलोक निवासी है सत्यलोक के अधिपति ब्रह्मा और आदि शब्द से बाकी सप्तलोक में दूसरे दूसरे लोकों में निवास करने वाले जो चौरासी लाख प्रकार के प्राणी हैं और यह प्राणी ही एक प्रकार से हैं पक्षी के तरह पक्षी और इन पक्षियों के द्वारा कृत नीड़ा नीड़ कहते घोसला तो तत्त लोगों में अपना अपना निवास स्थान रूपी घोषला बना करके यह ब्रह्मादि प्राणी रह रहे है तो ऐसा तो तो ये संसार वृक्ष है इस संसार वृक्ष में सप्त लोक में रहने वाले प्राणियों ने अपना अपना मकान रूप घोसला बनाया हुआ है किसी का बड़ा तो किसी का छोटा किसी का हजारों कमरों वाला घोसला है किसी का एक झोपड़ी वाला है लेकिन है घोसला ही तो इस विशेषण का विग्रह है टीका में सत्यनामादिशु सप्तलोके ब्रह्मादी भूतानी एव पक्षिण ये पक्षी हैं और तई ही कृतम नीडम और इन ब्र्मादी पक्षियों के द्वारा नीड यानी घोषला अपने अपने निवास के लिए बनाया गया है जिस लोक में वह लोक और प्राणिना सुख उद्भूतो उद्भूत हर्षशोको यथा जातानि शब्दाश्च अच्छा वो आगे का आगे का विशेषण में प्राणी सुख-दुख उभूत हर्ष शोक जात नृत्य गीत वादित्र हसित गीतवादित्वेलिताफोटित हाहा मुंच, मुंच इत्यादि अनेक शब्द क्रीत तुमूली भूत महारवह ये एक पद है एक विशेषण इतना बड़ा प्राणी से लेकर के महारव तक डेढ़ पंक्ति में एक शब्द है डेढ़ पंक्ति का इसमें कई एक समास है तो प्राणियों के जो सुख दुख है अरुण सुख दुखों से उत्पन्न होते हैं हर्ष शोक सुख दुख के अनुभव से सुख के अनुभव से हर्ष और दुख के अनुभव से शोक उद्भुत जो हर्ष शोक अरुण हर्ष शोकों से जात यानि उत्पन्न क्या होता है नृत्य गीत वादित्र श्वेलित आस्फोटित हसित आकृष्ट रुदित हाहा मुंच मुंच, इत्यादि अनेक शब्द तो ये उत्पन्न होता मुं मुंचख दुखादि से सुख दुखादी से उत्पन्न होता है हर्षोक हर्ष शोक से उत्पन्न हुआ नृत्य गीत वादित्र क्ष्वेलित ये हर्ष से होता है हर्ष हुआ यदि तो नाचेगा गाएगा पार्टियां मनाएगा ना अनेक पार्टी तो उसमें नाचना गाना होता है और खूब वाद्य बस होते हैं और क्रीड़ाएं होती हैं हाँ, श्वेलित हूं और और स्फोटित और हसित ये हो जाता है आपके हर्ष से और शोक से रुदित रोना फिर हाहा शब्द और फिर मुंच मुंच इस प्रतिकूल परिस्थिति से हमें कोई छुड़ा दे इत्यादि अनेक शब्द किससे होते हैं सुख दुख से हर्ष शोक हर्ष शोक के कारण ये अनेकों प्रकार के सुख को व्यक्त करने वाले दुख को व्यक्त करने वाले शब्द और ये हरेक प्राणी करता है और कितने प्राणी है पूरे संसार में ये पूरा संसार तो एक ही पेड़ है ना तो लौकिक एक पेड़ पर सौ दो यदि चिड़िया बैठ जाती है और वो बोलना शुरू कर देती है तो कितने कितना ध्वनि हो जाता है और ये संसार वृक्ष में असंख्य प्राणी या तो सुख भोग रहे हैं या तो दुख भोग रहे है ऐसा एक भी क्षण नहीं जाता जिससे जिससे जिसमें प्राणियों को सुख या दुख ना हो और सुख होते ही हर्षादी दुख होते ही विषादादि शब्द होते हैं तो ये संसार वृक्ष में कितना बड़ा शब्द हो रहा है इसलिए कहते हैं अनेक शब्दकृत तुमूलीभूत महारव रव शब्द का अर्थ है शब्द तो महान रव यानी शब्द जिस पेड़ पर हो रहा है ऐसा पेड़ ये संसार वृक्ष है ये जो प्राणी हैं पक्षी के तरह पक्षी और अपने घोंसले में इस पेड़ पर बनाए हुए घोंसले में रह करके सुख दुखादि निमित्त तक अनेक शब्द कर रहे हैं और उससे उन सारे शब्दों को मिलकर के एक महान शब्द जिस पेड़ पर हो रहा है उस पेड़ को कहा जाता है प्राणी सुख दुख से लेकर के तुम्हिभूत महारवह यहां तक टीका में टीकाकार इस विशेषण का अर्थ करते हैं प्राणी नाम सुख दुखाभ्याम उद्भूतो हर्ष शोको प्राणियों के सुख दुख से उत्पन्न हो जाते हैं हर्ष शोक और ताभ्याम यथा संकेन जातानि जाता अनु हर्ष शोक से क्रम से उत्पन्न हो जाते हैं नृत्यादि और रुदितादि नृत्य से लेकर के आकृष्ट तक सुख से होता है सुखानुभव से और दुखानुभव से रुदित से लेकर के मुंच मुंच इत्यादि तक तो ताभ्याम यथा संख्य न जाता इंद्रितिनी रुदितादी शब्द और येत ही कृत तुमूली भूतो महारवो यस्मिन और इन सब को यदि मिलाया जाए एक साथ इतने सारे शब्द हो रहे हैं तो ये महान शब्द इस संसार वृक्ष में हो रहा है। हो अल्लाह हो रहा है ऐसा ये संसार वृक्ष है और इस संसार वृक्ष का छेदन किससे होगा लौकिक पेड़ को काटने के लिए तो कुड़ी आधी आदि अनेक साधन हैं इस संसार वृक्ष का छेदन करने वाला उच्छेद कौन है तो कहते हैं वेदांत विहित ब्रह्मात्म दर्शन असंग शस्त्रकृत उच्छेद Ficar, तो वेदांत विहित जो ब्रह्मात्म दर्शन है ब्रह्मात्म एक ज्ञान है यही असंग शास्त्र है ब्रह्मात्म ज्ञान से ही असंगता आती है यही एक असंग शास्त्र है और इसी असंग शास्त्र से क्या हो जाता है इस संसार वृक्ष का उच्छेद हो जाता है इसलिए असंग शस्त्रे न कृत उच्छेद यश संसार वृक्ष ऐसा हो जाएगा यानी ब्रह्म ज्ञान ही इस संसार वृक्ष का उच्छेदक है ऐसा जो संसार ये संसार वृक्ष ये संसार वृक्ष ऐसा है हा पंद्रहवे अध्याय का अर्थ यहां स्पष्ट हो जाता है हुँ? और अश्वत्थ अब ये उसकी व्याख्या हो गई ऊर्धमूल शब्द की अश्वत्थ शब्द की व्याख्या कर रहे हैं अश्वत्थवत काम कर्म वात इरित नित्य प्रचलित स्वभाव ऐसा है ये और स्वर्ग नरक तीर्यक प्रेतादि भी शाखा भी अवाक शाखा वो तो अश्वत्थ के तरह ये एक प्रकार से प्रतिक्षण विपरिणामी है परिवर्तनशील है ये बताया गया अश्वत्थ शब्द से और अवाक्षाख शब्द का अर्थ करते भस्कर भगवान कि स्वर्ग नरक तीरियक प्रेतादि भी शाखा भी अवाक्षाख तो स्वर्ग है नरक है पक्षी है मानव है आदि शब्द से सभी, बाकी सभी चौरासी लाख योनिया और यही शाखा के तरह शाखाएं हैं इस संसार वृक्ष की नीचे के ओर फैली हुई और सनातन यानी अनादित्वात चिरम प्रवृत और यद अश संसार वृक्षस्य मूलम तो सनातन का तो अर्थ हुआ अनादि होने के कारण चिरंतन है यानि ब्रह्म ज्ञान के बिना नष्ट न होने वाला है और यद अस्य संसार वृक्ष से मूलम जो इस संसार वृक्ष का मूल है ब्रह्म यानी पूर्वाध की व्याख्या सनातन की व्याख्या करके संपन्न हुई उत्तरार्ध की व्याख्या की जा रही है तदेव शुक्रम तद ब्रह्म इसमें तत्शब्द से लेना है इस संसार वृक्ष का जो विवर्त उपादान कारण बताया है ऊर्धमूल शब्द से उसे तो यद अस्य संसार वृक्षस्य मूलम तदेव शुक्रम वह शुक्र यानि शुभ्र है यानि शुद्ध है अधिष्ठान अध्यस्त के गुण दोषों से असंश्लिष्ट रहता है उसका संश्लेष नहीं होता इसलिए वो हमेशा शुद्ध ही है नित्य शुद्ध है ज्योतिष्मत चैतन्यात्म ज्योति स्वभावम शुक्रम शब्द का यह अर्थ कर दिया कि जैसे धूम रहित अग्नि होता है ऐसे जड़ता रहित ज्ञान जाड्य रहित ज्ञान निर्विकार ज्ञान स्वरूप वह मूल है है। और तदेव वही ब्रह्म है ब्रे भूमा है बृहत है क्यों सर्व महत्वात, सबसे महान होने से के अनुसार और तदेव अमृतम वही अविनाशी स्वभाव वाला है इसलिए तदेव अमृतम यानि अविनाश स्वभाव उच्यते कथ्यते सत्यवात चारंभनम विकारो नामध्येयम आंद्रित अतो मर्त्यम तो अतो अन्यत आंद्रितम ऐसा अनुय करना तो ये जो प्रकृत ब्रह्म है इससे भिन्न जो वस्तु है वह वाचारंभ है का मतलब मिथ्या है आंद्रित है जितना भी विकार है वो नामधेय मात्र है अंध्रित है इसीलिए मर्त्य हैं और तस्मिन परमार्थ सत्य ब्रह्मणी वो जो परमार्थ सत्य वस्तु है विवर्त उपादान कारण जगत का अधिष्ठान वह आ, सब का आश्रय है इसलिए कहा तस्मिन लोकाश्रिता सर्वे तस्याने परमार्थ सत्य ब्रह्मणि लोकायन गंधर्व नगर माया माया उदका उदक माया समा मया मरीचि उदकर्शनाभावना अव, श्रिता एने आश्रिता सर्वे समस्ता उत्पत्ति स्थिति लय ले, उत्पत्ति स्थिति लय के समय तीनों अवस्था में ये सारा संसार गंधर्वनगर और मरीची उदक आदि जैसे अध्यस्त हैं अपने अपने अधिष्ठान में ऐसे अध्यस्त हैं परमार्थ सत्य ब्रह्म में अध्यस्त हैं ये सारे लोक और तदु नाते कश्चन अर्थ करते हैं तत ब्रह्म नाति वर्तते मृदा म्रिदा, मृदादिम इव घटादिकार्यम तो जैसे घटादिकार्य अपने उपादान कारण मिट्टी को छोड़ करके नहीं रह सकता मिट्टी का अतिक्रमण नहीं कर सकता मिट्टी के बिना अपना अस्तित्व सिद्ध नहीं कर सकता ऐसे संसार का कोई भी पदार्थ ब्रह्म का अतिक्रमण करके नहीं रहता का अर्थ है ब्रह्म की सत्ता के बिना अपनी सत्ता सिद्ध नहीं कर पाता ब्रह्म सत्ता निरपेक्ष स्वसत्ताक संसार का कोई भी पदार्थ नहीं है ये तदुनाते कश्चन से बताया जा रहा है प्रकृति तथा प्राकृत पूरा संसार ब्रह्म सत्ता से ही सत्तावान है त्मे में सर्वम का अर्थ है, है। सतशब्दी ब्रह्म की सत्ता से सत्तावान ब्रह्म ही इसको सत्ता स्फूर्ति दे रहा है। तदवी तत्व का अर्थ है कि यह प्रकृत जो ब्रह्म है यही तो नचिकेता का जिज्ञास यमराज्य के द्वारा उपदिश्यमान तत्व तो है वह यही जगत अधिष्ठान ऊर्धवूल शब्दित ब्रह्म है इसी की जिज्ञासा नचिकेता ने की और इसी को न जायते मृत अव्यवस्थित इत्यादि से यमराज जी ने नचिकेता को बताया है द्वितीय मंत्र की चर्चा हम लोग कल करते हैं